संक्षिप्त महाभारत आदि पर्व राजर्षि संतनु का गंगा से विवाह और उनके पुत्र भीष्म का युवराज होना वैष्व जी कहते हैं जन्मेजय वंश में महाभीष्म नाम के एक राजा थे वे बड़े सत्यनिष्ठ एवं सच्चे वीर थे उन्होंने बड़े बड़े अश्वमेध और राजसु यज्ञ करके स्वर्ग प्राप्त किया एक दिन बहुत से देवता और राजर्षी जिनमें महाभीष भी थे ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित थे उसी समय श्री गंगा जी भी वहां आई वायु ने उनके श्वेत वस्त्र को शरीर पर से कुछ खिसका दिया तब वहां उपस्थित सभी लोगों ने अपनी आंखें नीची कर लीं परंतु राजर्षि महाभीष उन्हें निशंक देखते रहे तब ब्रह्मा जी ने कहा महाभीष अब तुम मृत्युलोक में जाओ जिस गंगा को तुम देखते रहे हो वह तुम्हारा अप्रिय करेगी और तुम अब उस पर क्रोध करोगे तब इस श्राप से मुक्त हो जाओगे महाभीस ने ब्रह्मा जी की आज्ञा सिरोधार्य कर यह निश्चय किया कि मैं पूर्वंश राजा प्रतीप का पुत्र बनूं गंगा जी जब वहाँ से लौटी तब रास्ते में वसुओं से उनकी भेंट हुई वे भी वशिष्ठ के साफ से श्रीहीन हो रहे थे उन्हें यह साफ हो चुका था कि तुम लोग मनुष्योनी में जन्म लो गंगा जी ने उनसे बातचीत करने के बाद यह स्वीकार कर लिया कि मैं तुम लोगों को अपने गर्भ में धारण करूँगी और तत्काल मनुष्योनी से मुक्त कर दूँगी उन आठों वसुओं ने भी अपने अपने अष्टमांश से एक पुत्र लोक में छोड़ देने की प्रतिज्ञा की और यह भी कह दिया कि वह अपुत्र रहेगा इधर पूर्वंश के राजा प्रतीप अपनी पत्नी के साथ गंगा द्वार पर तपस्या कर रहे थे एक दिन भगवती गंगा मनोहर मूर्ति धारण करके उनके पास आई बातचीत होने के बाद यह निश्चय हुआ कि वे राजा प्रतीप के भावी पुत्र की पत्नी बने गंगा जी ने प्रतीप की बात स्वीकार कर ली और राजा प्रतीप ने अपनी पत्नी के सहित पुत्र प्राप्ति के लिए बड़ी तपस्या की वृद्धावस्था में उनके यहाँ महावीष ने पुत्र रूप में जन्म लिया उस समय राजा प्रतीप शांत हो रहे थे अथवा उनका वंश शांत हो रहा था ऐसी अवस्था में संतान होने के कारण उसका नाम शांतनु पड़ा जब शांतनु जवान हुए तब पिता ने उनसे कहा कि तुम्हारे पास एक दिव्य स्त्री पुत्र की अभिलाषा से आवेगी तुम उसकी कोई जांच पड़ताल मत करना वह जो कुछ करे उससे कुछ कहना मत ऐसा कहकर उन्होंने अपने पुत्र शांतनु को राजगद्दी पर बैठाया और स्वयं वन में चले गए एक बार राजर्षि शांतनु शिकार खेलते खेलते गंगा तट पर जा पहुँचे उन्होंने वहाँ एक परम सुंदरी स्त्री देखी वह दूसरी लक्ष्मी के समान जान पड़ती थी उसकी रूप संपत्ति देखकर कर शांतनु विस्मित हो गए सारे शरीर में रोमांच हो आया इस प्रकार देखने लगे मानो नेत्रों से पी जाएंगे उस दिव्य स्त्री के मन में भी उनके प्रति प्रेम उमड़ आया सांतनु ने उसका परिचय पूछते हुए याचना की कि तुम मुझे पति रूप में स्वीकार कर लो देवों ने कहा राजन मुझे आपनी आपकी रानी होना स्वीकार है शर्त यह है कि मैं अच्छा बुरा जो कुछ करूं आप मुझे रोकिएगा नहीं कुछ कहिएगा भी मत जब तक आप मेरी यह शर्त पूरी करेंगे तब तक मैं आपके पास रहूंगी जिस दिन आप मुझे रोकेंगे या कड़ी बात कहेंगे उसी दिन मैं आपको छोड़कर चली जाऊँगी राजा ने उसकी बात स्वीकार कर ली गंगा देवी को बड़ी प्रसन्नता हुई राजा ने भी कुछ पूछताछ नहीं की राजर्षि शांतनु गंगा जी के शील सदाचार रूप सौंदर्य उदारता आदि सद्गुण और सेवा से बहुत ही आनंदित हुए वे गंगा देवी के साथ इस प्रकार आसक्त तो हो गए कि उन्हें बहुत से वर्ष बीत जाने का पता तक नहीं चला अब तक गंगा जी के गर्भ से सात पुत्र उत्पन्न हो चुके थे परंतु ज्यों ही पुत्र होता त्यों ही गंगा जी मैं तेरी प्रसन्नता का कार्य करती हूँ ऐसा कहकर उसे गंगा की धारा में डाल देती थी राजा संतनु को यह बात बहुत अप्रिय मालूम होती परंतु वे इस भय से कुछ बोलते नहीं कि कहीं यह मुझे छोड़कर चली ना जाए सातों पुत्री पुत्रों की यही गति हुई आठवां पुत्र होने पर भी वे हँस रही थी राजा सांतनु को इससे बड़ा दुख हुआ और उनके मन में यह इच्छा हुई कि वह पुत्र मुझे मिल जाए उन्होंने कहा अरे तू कौन किसकी पुत्री है इन बच्चों को क्यों मार डालती है अरे पुत्रघ्नि यह तो महान पाप है गंगा देवी ने कहा ओ पुत्र के इच्छुक लो मैं तुम्हारे इस लाडले को नहीं मारती अब शर्त के अनुसार मेरा यहाँ रहना नहीं हो सकता देखो मैं जन्नू की कन्या गंगा हूँ बड़े बड़े महर्षि मेरा सेवन करते हैं देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए ही मैं तुम्हारे पास इतने दिनों तक रही मेरे ये आठों पुत्र अष्टवसु हैं वशिष्ठ के साप से इन्हें मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ा था उन्हें मनुष्यलोक में तुम्हारे जैसे पिता और मेरी जैसी माँ नहीं मिल सकती थी वसुओं के पिता होने के कारण तुम्हें अक्षय लोक मिलेंगे मैंने उन्हें तुरंत मुक्त कर देने की प्रतिज्ञा कर ली थी इसी से ऐसा किया अब वे साप से मुक्त हो गए मैं जा रही हूँ यह पुत्र वसुओं का अष्टमांस है इसकी तुम रक्षा करो शांतवनु ने कहा वशिष्ठ ऋषि कौन थे उन्होंने वसुओं को साप क्यों दिया इस शिशु ने ऐसा कौन सा कर्म किया है जिससे यह मनुष्यलोक में रहेगा वसु ने मनुष्य योनि में जन्म ही क्यों लिया ये सब बातें मुझे बताओ गंगा देवी ने कहा विश्वविख्यात वशिष्ठ मुनि वरुण के पुत्र हैं मेरु पर्वत के पास ही उनका बड़ा पवित्र सुंदर और सुखकर आश्रम है वे वहीं तपस्या करते हैं कामधेनु की पुत्री नंदनी उन्हें यज्ञ का भविष्य देने के लिए वहीं रहती हैं एक बार पृथु आदि वसु अपनी पत्नियों के साथ उस वन में आए एक वसु पत्नी की दृष्टि समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली नंदनी पर पड़ गई उसने उसे अपने पति देव नामक वसु को दिखाया वसु ने कहा प्रिय यह सर्वोत्तम गौ वशिष्ठ मुनि की है यदि कोई मनुष्य इसका दूध पी ले तो दस हजार वर्ष तक जीवित और जवान रहे वसु वसुपत्नी ने कहा मैं अपनी सखी के साथ यह गाय चाहती हूँ तुम इसे हर ले चलो अपनी पत्नी की बात मानकर कर देव ने अपने भाइयों को बुलाया और वह गौ हर ले गए वसु को उस समय इस बात का ध्यान ही न रहा कि ऋषि बड़े तपस्वी हैं और वे हमें श्राप देकर देव योनि से च्युत कर सकते हैं जब महर्षि वशिष्ठ फल फूल लेकर अपने आश्रम पर लौटे तब सारे वन में ढूंढने पर भी उन्हें अपनी सबस्ता गौनंदनी न मिली उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखकर वसुओं को श्राप दिया वसुओं ने मेरी गाय हर ली है इसलिए मनुष्य योनि में उनका जन्म होगा जब परम तपस्वी और प्रभावशाली ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने वसुओं को साप दे दिया और उन्हें यह बात मालूम हुई तब वे उन्हें प्रसन्न करने के लिए नंदनी सहित उनके आश्रम पर आए वशिष्ठ ने कहा और सब तो एक एक वर्ष में ही मनुष्य योनि से छुटकारा पा जाओगे परंतु यह द्यो नामक वसु अपना कर्म भोगने के लिए बहुत दिनों तक मर्तलोक में रहेगा मेरे मुंह से निकली बात कभी झूठी नहीं हो सकती यह वसु भी मर्तलोक में संतान उत्पन्न नहीं करेगा साथ ही अपने पिता की प्रसन्नता और भाई के लिए स्त्री समागम का भी त्याग कर देगा वशिष्ठ जी की बात सुनकर सब के सब मेरे पास आए और यह प्रार्थना की कि हमें जन्म लेते ही तो अपने जल में फेंक देना मैंने स्वीकार कर लिया और वैसा ही किया यह अंतिम शिशु वही नामक वसु है यह चिरकाल तक मनुष्यलोक में रहेगा यह कहकर गंगा जी उस कुमार के साथ ही अंतर ध्यान हो गई जन्मेजय राजा संतनों बड़े मेधावी धर्मात्मा और सत्यनिष्ठ थे बड़े बड़े देवर्षि और राजर्षि उनका सत्कार करते थे इंद्रिय निग्रह दान क्षमा ज्ञान संकोच धैर्य और तेज उनमें स्वाभाविक रूप से विद्यमान थे वे धर्मनीति तथा अर्थनीति में निपुण थे वे केवल भरत वंश के ही नहीं सारी प्रजा के एकमात्र रक्षक थे उनका चरित्र देखकर सब लोगों ने यही निश्चय किया कि काम और अर्थ से बढ़कर धर्म ही है उन दिनों धार्मिकता में सबसे बढ़ चढ़कर वे ही थे प्रजा का शोक भय और बाधा मिट गई थी सब सुख की नींद सोते और जागते उनके तेजस्वी शासन से प्रभावित होकर दूसरे सामंत राजा भी यज्ञ दान आदि में तत्पर रहते थे आश्रम धर्म की उत्तरोत्तर वृद्धि होने लगी क्षत्रि ब्राह्मणों की सेवा करते वैश्य क्षत्रियों के अनुगामी रहते और शुद्ध ब्राह्मण छत्री तथा वैश्यों की प्रेम से सेवा करते उनकी राजधानी थी हस्तिनापुर वहीं वे सारी पृथ्वी का शासन करते थे उनके राजत्वकाल में पशु शुकर हरेण और पक्षियों तक को, को कोई नहीं मार सकता था उनके राज्य में ब्राह्मणों की प्रधानता थी और वे स्वयं बड़ी विनय के साथ राग और द्वेष से रहित होकर प्रजा का पालन शासन करते थे देवता ऋषि और पितरों के यज्ञ के लिए उद्योग होता रहता था राजा संतनु दुखी अनाथ और पशु पक्षी सभी प्राणियों की रक्षा करते थे उस समय सबकी वाणी सत्य के आश्रित थी और सबका मन धान के लिए उत्साहित था छत्तीस वर्ष तक पूर्ण ब्रह्मचर्य का निर्वाह करते हुए राजा ने वनवासी जैसा जीवन व्यतीत किया एक दिन राजा शांतनु गंगा नदी के तट पर विचर रहे थे उन्होंने देखा कि गंगा जी में बहुत थोड़ा जल रह गया है वे बड़े विस्मित और चिंतित हुए कि आज देवनदी गंगा बह क्यों नहीं रही है आगे बढ़कर उन्होंने खोज की तब पता चला कि एक बड़ा मनस्वी सुंदर और विशाल काय कुमार दिव्य अस्त्रों का अभ्यास कर रहा है और अपने अपने उसने अपने बाणों के प्रभाव से गंगा की धारा रोक दी है यह अलौकिक कर्म देखकर वे अत्यंत विस्मित हो गए उन्होंने अपने पुत्र को पैदा होने के समय ही देखा था इसलिए पहचान नहीं सके उस कुमार ने राजर्षि शांतनु को माया से मोहित कर दिया और स्वयं अंतर ध्यान हो गया अब राजर्षि शांतनु ने गंगा जी से कहा कि उस कुमार को दिखाओ गंगा जी सुंदर रूप धारण करके अपने पुत्र का दाहिनी हाथ पकड़े उनके सामने आई उनका अनुपम सौंदर्य दिव्य आभूषण और निर्मल वस्त्र देखकर राजर्षि शांतनु उन्हें पहचान न सके गंगा जी ने कहा कि महाराज यह आपका आठवां पुत्र है जो मुझसे पैदा हुआ था आप इसे स्वीकार कीजिए और अपनी राजधानी में ले जाइए इसने वशिष्ठ ऋषि से शांगोपांग वेदों का अध्ययन कर लिया है अस्त्रों का अभ्यास पूरा हो चुका है यह श्रेष्ठ धनुर्धर युद्ध में देवराज इंद्र के समान है देवता और असुर सभी इसका सम्मान करते हैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य और देव गुरु बृहस्पति जो कुछ जानते हैं वह सब इसे मालूम है स्वयं भगवान परशुराम को जिन शस्त्रास्त्रों का ज्ञान है उन्हें भी यह जानता है आप इस धर्मार्थ निपुण धनुर्धर वीर को अपनी राजधानी में ले जाइए मैं इसे सौंप रहे हूँ राजर्षि शांतनु अपने पुत्र को राजधानी में ले लाकर बहुत सुखी हुए और शीघ्र ही उसे युवराज पद पर अभिषिक्त कर दिया गंगानंदन देवव्रत ने अपने शील और सदाचार के से सारे देश को प्रसन्न कर लिया इस प्रकार बड़े आनंद से चार वर्ष और बीत गए